अचह अच्छा, परस्मिन पूर्व विदो ये सूत्र आता था है स्थानीब आदेश हो नल विदो सूत्र के बाद अन विधु में होता है यहाँ अल भी, भी ये स्थानीब होता है किंतु अज के स्थान पर जो आदेश है उसके स्थान पर अचह अच्छा, स्थानीब अच के स्थान में जो आदेश है वो स्थानीब होगा यहाँ कहाँ लगा ये सूत्र वध इट होने से बद्ध के आकार का लोप हुआ किसूत्र से अतोलोप अतोलोप सूत्र में दिया है अर्ध धातु को उपदेश से अदंतम तस्तोलोप से आद आर्धातु के जिस समय अर्ध धातु का आगे आएगा वो अदंत होना चाहिए स्वयं अर्ध धातु को ऐसा नहीं ये गुप्त धातु में आये धातु से आये आया आगे आम आया आय वहाँ धातु को है वह अद्वंत है किंतु वो धातु को होना चाहिए ऐसा नहीं चाहिए अर्ध धातु उपदेश का अर्थ भ्रांति होती कोई पुस्तक में होगा अथवा कोई बताते भ्रांति बता जो स्वयं आर्ध धातु को हो और अदंत हो ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ तो अर्ध धातु को है आय अदंत भी है किंतु कथ चुरा आदि में कत्थातु है कथा अदंत है कथ के आगे जब नीचे आता है चुरादि से नीचे होता है नीचे है आर्ध धातु को नीचे आर्धातु को होते समय उपदेश होते समय जो अदंत है अदंत कौन हुआ क्या कथा कथ आर्ध धातु है क्या अत धातु है तो वो आर्धात्व को होना कोई ज़रूरत नहीं आगे आर्धातु को जब आता है वो होना चाहिए अदंत तो कथा में अदंत होने से अकार का लोप होता है लोपन से नीच हुआ कथ अगर नीच अतोबुधा से वृद्धि होनी चाहिए कथ हो गया अकारोप होने के बाद वहाँ अचपर अच्छा श्री स्व से स्थानीभूत हो जाने से अतोबुधा नहीं लगता है। वो अतलोप हुआ परनिमित्त परनिमित्त को बनाने के लिए ही अर्ध धातु के इस अधिकार में रखा अर्ध धातु का नहीं जब आगे अर्ध धातु को आते समय अदंत कथा है तो आगे अर्धातु को रही गई फिर अर्धातु क्यों कहा वो पर निमित्त तो को बनाने के लिए कथा जिसे अर्ध धातु को नहीं होने पर भी उसका अवकालोप होता है इसी प्रकार बध आर्ध धातु के सार्वधातु के अर्धातु को नहीं सार्वधातु के नहीं तो धातु है धातु के स्थान आर्देश हुआ वो आर्ध धातु होने की कोई आवश्यकता नहीं पर में आया सिच आर्ध धातु का है और आते समय ही है बध अद्वत अदंत से अकार सिंच के आदेशों में अदंत है तो अकार का लोप हुआ अतलोपूत्र से अलोप होने के बाद अच स्थानीव होता है अच का आदेश आदेश क्या हुआ लोप अच के स्थान पर जो लोप आदेश वो स्थानीव हुआ अच अच्छा पूर्वत्व दृष्ट से विद्रोह करते हैं अच अच्छा से पूर्वत्वन दुता है वध का आकार पूर्वत्व तो में रह गया न नहीं व्यवहित तो अवहही तो कुछ नहीं कहा व्यवहित होकर पूर्वोत्व निर्दिष्ट होता है वध का उसे आकार को वृद्धि करने के लिए जब जाएंगे ये स्थानीवत हो गया इसे कथ धातु में क में अ उसको अतवधा से वृद्धि करने के लिए जाएंगे तो हो जाता है स्थानीवत होता है वृद्धि नहीं होती इसलिए अवधित में जो अतोहलादि लघु सूत्र में वहाँ हलंत नहीं कहा किंतु हलंत लक्षण वृद्धि है अतोहलादी लघु में हलंत नहीं कहा किंतु हलंत बोधव जो हलंत से है उसे हलंत ये भी हलंत ही होता है अदंत हो जाएगा तो हलंत नहीं होगा इसलिए वृद्धि नहीं हुई तो जो सूत्र का ध्यान रखना आर्ध धातु के उपदेश तो है तत्व अतुलोपाद आर्धातु के अर्ध गोपाय में क्या था धातु से आय आया आय आर्ध के और अदंत है वहाँ भ्रांति हो जाती स्वयं अर्ध धातु को हो और अदंत हो तो अकार का लोप होगा पर में आर्ध धातुक आम है गोपाय अग्रह आम आर्ध धातु के आय भी आर्ध्यात्व है वहाँ क्या भ्रांति होती है आर्धात्व हो गया आय उपदेश में अदंत है उसके आकार का लोप होगा पर हमें आर्ध्यात्व रहते ऐसे अर्थ कर देते हैं ऐसा अर्थ नहीं आय आर्ध्यात्व हो अथवा नहीं उससे कोई मतलब नहीं आर्ध्यात्व है आम आम आते समय गोपाय अदंत है है अदंत तो गोपाय के आकार का लोप होता है अर्धात्वक आम पर रहते आर्धात्व को तो उपदेश ही अदंत क्यों कहा आधात्व उपदेश से सन प्रत्यय करते हैं सन उपदेश अवस्था में हल अत है नकारांत है किन्तु सन प्रत्यय करने के बाद जैसे चिकित्सा चिकित्सा धातु हो गया सन सन प्रत्यंत तो आगे निष्ठा करेंगे ईट होगा अभी चिकित्सा में अकार का लो उपभोगा नहीं होगा आधात्व उपदेश होता कौन तो निष्ठा निष्ठा तो ईट हुआ चिकित्सा धातु हो गए अभी आधात्व उपदेश होगा कौन त तो, त्धात्व तो आते समय जो अदंत है चिकित्सा उपदेश में शहन प्रति अदंत नहीं है उपदेश अवस्था में, में हलंत है क्योंकि जो त तो आता है उस समय चिकित्सा रहता है चिकित्सन रहता है उनका लोप हो जाता है उपदेश हलंत में होकर लोप हो गया तो त तो आते समय अदंत है होने से चिकित्सक के आकार का लोप होता है नहीं कि चिकित्सा आर्धात्वक हो अर्था शहन आर्धात्वक हो ऐसे कोई जरूरत नहीं आगे आर्धातु का आते समय जो अदंत हो उसका आकार का लोप होता है अतलोप सूत्र का अर्थ है अर्ध धातु को जब आगे आएगा उस समय जदि अदंत है उसके आकार का लोप होगा परमय आर्ध धातु को रहना रह तो, तो पर स्थानीय वतवन से अतहलाद्य से वृद्धि नहीं हुई नहीं तो विकल्प से दो रूप बनता अभी धातु क्या है यो मिश्रणा मिश्रण मिश्रण का मिलन अमिश्रण का पृथक करना में लाना भी अर्थ है पृथक करना भी है यु अगर तिप करते सब होगा आधा आदि में करते सब होता है किस किसूते हाँ सप होने के बाद यू सप अगर ति को सार्वत आधा गुण हो गया ना नहीं क्या सो लगाया पहले यू सप ति होने पर क्या सोत होता है अधिक प्रवृत्ति सब पहले रह जाता है सब क्या होता है लुक हो गया लुक, हो गया। लुक होने पर यू को गुण होना चाहिए नहीं तीप पर रहते कि सूत्र से हाँ उसके बाद करे सूत्र उतो वृद्धि लुकी हली लुग विषय उतो वृद्धि पीति हला दो सार्वधातु के नहा ये दिया है लुग् विषय ये सर्वत्र नहीं लग जहाँ लूक हुआ यहाँ लूक हो गया तो उत्तर वृद्धि पित्ती हलादु सार्वधातु की तिप है पित्त तस्में रह गया सूत्र झे में लग गया, रहेगा नीप में हाँ पीत पर हो तो हलादु सार्वधातु की न तो अभ्यस्तस्य, अभ्यस्त कैसे होता है जदि यंग लुक होता है यंग ध्वनि का यंग लुक होता है वहाँ द्वित्व होता है सन्यांगोह से होता है अभ्यस्त हो जाएगा ये सूत्र वहाँ नहीं लगेगा तो को गुण करेंगे तो यवती बनेगा क्या बनेगा यवती तो पर ये सूत्र गया तो सार्वत्व से गुण प्राप्त है या नहीं प्राप्त है प्राप्त नहीं कहना गलत नहीं प्राप्त है क्यों नहीं होगा फिर सार्वत्मा भी तो कहा सार्वत्मा से गीतिबत्त होगा की निषेध होगा तो गुण होगा वृद्धि होगी युत यु अगर अंति यु अगर है अंति जो हो गया अंत्युपर गुण वृद्धि नहीं पर उपंग हो जाए कि सूत्र से उसको बाद नहीं कर सही को नहीं सही को चाहिए कि ए रनिकाश सूत्र लगा नहीं गिर रहे बोले साई को नहीं या निका नहीं अनिकाच हो तो लग जाता? नहीं लगे अनिकाज हो तो लगे बोलो अनिका चो तो भी नहीं लगेगा क्यों नहीं लगे बताओ हैं ए रनिकाज ई को करता है ये तो यू उकार कैसे लगे उकान के लिए क्या सूत्र प्राप्त है ओहो सुपी ये लग जाए ना नहीं ए? सुप नहीं है हाँ तो उभंग हो जाएगा युवंती यौती युत युवंती वृद्धि होगी किस तरह तो से उत ना उतो ह आगे आधे से पता लग गया यवसी अगे यूथ यूथ आगे यवी आगे हाँ बोलो सो बोलो यऊती कार में यू अगर आ जाएगा तिप नल यू यू नल क्या बनेगा क्या था हाथों लग गया अचूण से बुद्धि यू के वृद्धि होने से यू आजा आवादेश ऐसे वो कैसा चल गया नहीं क्या रू बनेगा यू या वो अतुस समय गुणा या वृद्धि क्या होगी नहीं यो कित निषेध हो जाएगा कित कैसे हुआ असम आने टी थी यो युतुस उभंग के सूत्र से अच्छा। अभी आने का तो हो गया आयरन का तो गया ना नहीं मेरे क्यों नहीं लगेगा करो यु यु बतुह उभंग होगा हाँ युवतुह यो यु आगे थौल लाने पर धातु सेठ आने टे कैसे पता चलता है रूपद उदीर दंतेर किसको श्लोक याद है बोलो हम्म श्लोक कम से कम याद रहे तो ये आया सेट है सेठन से नित्य ईट हो जाएगा ईट नहीं होगा तो किरा दिन से एकाच उपदेशा तो लगे ना नहीं नहीं लगे यूयिथ क्या बनेगा गुणा किस सूत्र से होगा यूयिथ विथा में यु यु वथु आगे युवा व उत्तम पुष्प में दो बनेगा यू या आगे यूय विवा यू यू हुआ मस मस मीट हुआ कितने स्थान में मीट हुआ बताओ बोलो यो याव बोलते हो नानी डालत है उधर से कोई बोला बोलो बोलो सब ठीक से बोलो यो याव हो गया लूट में लूट में यू ताश आएगा आईटी होगा ताश को रूप क्या मानेगा यह भी था बोलो लेट में क्या मानेगा क्या धातु सूत्र से किसूत्र से ईट होगा अर्ध धातु का सीटे बढ़ा दे हाँ यभी क्षति बनेगा आदेश से प्रत्यु लगेगा बोलो यभि क्षति लोट लकार में लोट हो गया लोट लोटे में यऊ बनेगा वृद्धि होने पर क्या बनेगा यऊ जो जब तातों हुआ हम वृद्धि नहीं होगी गुण भी नहीं क्या बनेगा युताथ यऊ तु यद अगे योताम युवन अगे यू क्या करे ही आएगा क्या आएगा यू अगर ही ही क्या लोग किसूस होगा अब तो ये नहीं लगेगा क्या नहीं लगे ऊ कह रहे अतः क्यों नहीं क्या उकार है क्या है अदंत नहीं बोला अकार नहीं आ, युही युतात यूतम यूत मीप को आ, आ, नी होता है क्या सो आठ आगम गुण या वृद्धि वृद्धि क्यों नहीं होती उत, हाँ उत्तर वृद्धि लुकी आली यवानी यबाव गुण हुआ मध्यम दिवचन बहुचन गुण हुआ क्या हुआ द्विवचन गुण होता है, है? आठ वंश पीत हंश बोलो यौ तो युता यवानी यवानी यवाव कौन सा पुरुष है तो प्रथम पुरुष है मध्यमपुर से उत्तमपुर से प्रथम पुरुष बोलो हूँ हो गया हाँ ठीक है यौ तू यौ ही गलत हो गया कौन बोलेगा बोलो सब यौ तुम लंग लकार में अब लुक उत्तर वृद्धि लुक की हली क्यारो बनेगा अयोध इतस्य अयत अगे तामे अयुताम अगे अयन उभंग हो जाएगा इतस्य लोपा तो लोप क्या बनेगा अयन मध्यम पुरुष के क्वेश्चन क्या बनेगा अयोह अयुतम अयुत मी पे को आम होता है बुद्धि वो तो बुद्धि लुप क्या क्यों पितनी हाल नहीं गुण हो जाएगा क्या बनेगा अयम क्या बने गया अयम अयुआ अयुम बोलो अयोत फिर बोलो अयोत आयुता इतोप होता है या सकार का लोप करने के लिए लोके सूत्र है या लोप करने के सूत्र आपके पास है लिंग सलोप अन्य सकार लोप हो जाएगा होगा पूरा हम्म क्या लोप होगा क्या सूत्र सकार लो पहुँच जाएगा कह बनेगा यो याद यासू टू किस को हुआ गीप को हुआ तीप के आंसू से अभी पित पर है या नहीं हलादी है यह हल में आता है क्या डर लगता है यह हल में आता है हलादी पर में तो उतो वृद्धि लुकी हली लगे ना नहीं हाँ यासुड गीत है आगमन किसको हुआ टीप को और यदा आगमन तदगुणी भूताश तद ग्रहण निग्रहते ये भी पित्त होना चाहिए तो इसमें कहते यासुड गीत जो किया गया गीत होने के कारण पित्त नहीं होगा ये देवी पुष्द में यु यह उत्तर बुद्धि न बस्य पित्त चंगीन न व्याख्यान रहते पित्त होगा तो गीत नहीं होगा गीत हो तो पित्त नहीं होगा तो यासुड होने के कारण पित्त नहीं होगा पित्त को आगमन से होना चाहिए पीति कंतु याष्टी में साक्षात गीत का श्रवण होता है इसे पित नहीं उनसे वृद्धि नहीं उनसे से क्या बनेगा यु या दिवचन क्या बनेगा सकार नहीं है कहा गया हाँ युयात बोलो युवाम यो यु हो यु हो या मैं आकार कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा हाँ पदार्थ लोप हो जाएगा बोलो यो या कौन बोला योयाम योयाम यो व्याम यो या वा या सुट के शाह कितने स्थान में श्रवण होता है सकार क्या बोलो फिर यो यात किसी ने बोला फिर बोलो यो याद आशले में या शुटी का सकार लोप होगा लिंग स्थलोपन अंत से नहीं लगेगा तीप में स्कोह संयाद लोप हो जाएगा क्या बनेगा यो याद तामे या सकार श्रवणता कितने स्थान पर सब स्थान पर सात दो स्थान में होता साम कहाँ कहाँ यू यू में सकार का श्रम नहीं होता है सब को विसर्ग नहीं हुआ विसर्ग है ना विसर्ग शव को सब को रू कर वाला नहीं? हाँ से भी कैसे का लोप हो जाएगा हाँ चाहू बोलो यो याद विधि नहीं बोलो सौ कौन बोलता है लोंग लकाल में युद्ध धातु है ती पाएगा सिच होगा हाँ वह आसनी हो गया रूपा आसनी में ये सूत्र होता है क्या सूत्र अकृत सावर धातु को दीर्घ तो यु दीर्घ हो जाएगा क्या रूप नहीं बिदली नहीं हैं विधली में अकृत सार्वधातु को छोड़ करके अकृत सार्वधातु सार्वधातु को छोड़ करके आर्धातु कम होगा विधि में सार्वधातु के आर्धातु आश्री रूप लो यु दीर्घ है यो या विधिरी में सार्वधातु है क्या देते है कौन तिप तिप तिंग सार होते अश्ली नहीं है क्या है तरह तो से यो किसोतर सौ कौन असली में बोलो फिर यो दीर्घ लूंग लकार में सिची वृद्धि पार्सम्य पद से वृद्धि हो जाएगी यू के होने से क्या होगा यो फिर एच ए क्या बनेगा आया यावीत बोलो अयावीत अयाविष्ट सिज को होता है और हो है। आवादेश होता है पूरा स्थान में अया विष यहाँ तक अयावीत ठीक है आगे सिच का लुक होगा कहाँ कहां अयावित अ बाकी में शि का स्वण होगा बाकी बोलो अया विश्राम अया फिर बोलो सुरपुरा अयावीत लिंग लकट होगा गुण होगा क्यारो बनेगा अयिश्यत सरल है बोलो अय युद्धातु हो गया इसमें आगे या प्रापण है या प्रापणे या ती बनेगा या ती या ती अगेन या, या, या अगर तीप नल लीट लगा होने पर पहले आया सूत्र आत औ नल आश नल को औ हो जाएगा अभ्यास में प्रसवन पर क्या रहेगा वृद्धि क्या बनेगा या यऊ क्या मानेगा हाँ आगे य या अतुष हे अतुष्ण पर या का। में आ और दोनों में अकस्वण दीर्घ हो जाएगा या में आतुष्का अतो अतोनी अकस्वर्ण दीर्घ होगा हा आतो लोप हिटिच क्या करता मालूम है क्या आ क्या का इसे अंदाज करके बोलने से नहीं होगा मल में आतो लो पटे क्या करता है हाँ आजाद यार धातु को हो कि तु कित हुआ ईट पर हो तो आकार का लोप होगा आकार का लोप होने पर क्या क्यारो बनेगा ए तु हो आगे यु हो धातु या धातु सेठ अनिट है अनिट है थे, आने थे।, थे। पर य पहले आर्ध धातु तो को सीट बोला दे सूत्र सीठी होगा ना नहीं प्राप्त है निषेध कौन करेगा एकाचात निषेध हो जाएगा निषेध होने पर फिर प्राप्त होगा कि सूत्र सीठी सूत्र बोलो ये सूत्र सिटी होगा इसमें आया धातु का नाम आया तो फिर कैसे होगा आठ को छोड़ करे बाकी सब को हो जाएगा तो क्राहिनियम से ईटी प्राप्त होने पर उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है क्या अचस्ताश्वत अच्छा समझो अजंत धातुअ से क्र अधिनियम से अन्य होने पर भी ईटी प्राप्त हुआ और उसको निषेध करने के लिए अचस्ताश्वत अच्छा निषेध हो जाएगा तो फिर ईट नहीं होना चाहिए फिर सूत्र लग जाएगा रितो भारद्वाज से ऋदा तो हो नहीं होगा हो जाएगा विकल्प हो जाएगा ईट पक्ष में आतो लोप लगेगा आजादी की तीतु था ईट पर ईट पर तो है तो रूपये क्या बनेगा यहानेगा य पक्ष में ईट नहीं होगा वहाँ क्या बनेगा मनेगा यथुस में यथु आगे य उत्तम पुरुष में आ तऊ नल दो रूप बनेगा दो नहीं नल को ओ हो जाएगा क्या रूपये नेगा ऊ और नलोत्म बात है नित्य जब नहीं होगा तो क्या बनेगा नल को औ होता है नित हो नहीं हो कोई मतलब नहीं ओ क्या तो यू और वे यही व यही हिट होगा क्या नित्या विकल्प नित्य बोलो यऊ यु यू हो अभी इसके रूप ले कर दिखाओ किसका यु धातु का लोट लकार रूप लेकर दिखाओ यु मिश्रण मिश्रण धातु का लोट लकार रूप लोट पुस्तक बंद करके मे हल रहता ना पूरा यामा बनता और कौन लड़ा है हो गया नहीं नहीं वाह हाँ बोलो सबू यऊ तू हाँ अभी याद था तू लीटर का हो गया लीटर रूप रूप लेखो याद था तू या प्राप्ण का लीटर का रूप मैं देख कर लिखा है बोलो कुछ देखकर क्या <laughs> कुछ क्या पूरा देखकर लिखा बोलो तो कितने पूरा देख कर लिखा है पूरा ठीक लिखा है हम्म बोलो सब हाँ फिर बोल थाल में गलत हुआ यायो में का क्या बनेगा पुस्तक बंद कर पुस्तक क्या देख दो युद्धातु का में लिखा तो लुंगल बोलने के लिए कहा थल से शुरू कर दो कितने हो? एक दो तीन चार देखा है नहीं देखा नहीं पाँच कोई देखा है क्या है एक सम भी है मुर्दन से ताला भी सही ताला भी किसान भी नहीं मृदन से